तो हम क्या इन और यह अप्रासिक बात कही जाती है कौन सी अप्रासिक बात कि कर्म के अनुष्ठान से होने वाला परिश्रम रूप दुख नित्य कर्म के अनुष्ठान से होने वाला परिश्रम रूप है? दुख यही में अर्थ करते आया हूँ थोड़ा देख लेना यदि ऐसा किया जाए कि नित्य कर्म के अनुष्ठान में परिश्रम से होने वाला दुख हमने दुख परिश्रम रूप अभी तक कह रहा हूँ ना पर ऐसा भी लगा करके सभी स्थलों पर देख लेना कि संभव हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा फिर विचार करके देख लेंगे आप लोग है ना नित्य कर्म के अनुष्ठान में परिश्रम से होने वाला दुख ऐसा भी देख लेंगे आप चलिए नित्य कर्म के अनुष्ठान क्या पहले से क्या करता रहूं हूं नित्य कर्म के अनुष्ठान से होने वाला परिश्रम रूप दुख नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख पूर्व में किए गए पाप कर्म का फल है से यह अप्रासिक बात कही जाती है किसने कहा सिद्धांति ने और आप प्रासंगिक बात कौन कहता था पूर्व पक्षी पूर्व पक्षी आप प्रासंगिक बात कहता था सिद्धांति ने बताया कि आप आप प्रासंगिक बात कहते हैं पूर्व पक्षी ने पूछा कि कथम कैसे आप प्रासंगिक बात कही जाती है तो बताते हैं आपसूत फलस् जिसने फल देना आरम्भ नहीं किया है ऐसे पूर्व में किए गए पाप का क्षय संभव नहीं है जिसने फल देना आरंभ नहीं किया है ऐसे पूर्व में किए गए पाप का क्षय संभव नहीं है यह प्रसंग है इस प्रकार क्या है प्रसंग है तो अब ये देखेंगे यहाँ पर ये प्रसंग कैसा था देखो चार सौ बासठ पेश पर अतिक्रांतानक जन्मांतरकृत स्वर्ग नरक आदि प्राप्ति लक्षण अनारब्ध कार्य से आया था ना यहाँ पे अनारब्ध कार्य का वही अर्थ है जो आपसूत फलस् प्रकार से जिसने फल देना आरम नहीं किया है, है ना उस, उसके जो है दुरी है ना दुरित सुकृत दोनों का ही फल है तो पूर्व यहाँ पर, पर सिद्धांत दुरी को कह रहा है ना वहाँ दोनों कहे गए थे दोनों में दुरित भी आ गया ठीक है स्वर्ग नरक आदि की प्राप्ति रूप फल वाला है ना तो नरक की प्राप्ति रूप फल वाला कौन है दुरित और स्वर्ग की प्राप्ति रूप फल वाला कौन है सुकृत तो दोनों है तो दोनों दोनों कहे गए है ना चलिए तो उसमें दोनों में एक आ गया कि जिसने फल देना आरम्भ नहीं किया ऐसे पूर्व में किए गए पाप कर्म का नहीं होता है ऐसा प्रसंग है आया से तब ए, तब ए या वैसा होने पर जिसने फल देना आरम्भ किया है उस कर्म का फल नित्य कर्म में के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख को आप कहते हैं भगवान आगे तत्रकार से तब जिसने फल देना आरम्भ किया है ऐसे कर्म का फल नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिसमुख दुख को आप कहते हैं तो किसका फल कहते हैं जिसने फल देना हाँ hey, ऐसे कर्म के फल को बता रहे हैं और प्रसंग किसका है जिसने फल देना आरंभ नहीं किया गया है ऐसे कर्म के फल का प्रसंग है बताए इसमें प्रसंग क्या है जिसने फल देना आरम्भ नहीं किया है ऐसे पूर्व में किए गए पाप का छह सम्भव नहीं होता है प्रसंग है और उसने वर्णन क्या कर दिया की जिसने फल देना आरम्भ किया है विकरीत हो गया न अप्रसूत फलस का प्रसंग इसने को ले लिया कि जिसने फल देना आरंभ किया है ऐसे कर्म का फल नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप को आप कहते हैं जिसने फल देना आरंभ किया है उस कर्म के ए, उस कर्म के का वर्णन नहीं करते ना अप्रसूत फल से ना जिसने फल देना आरम्भ नहीं किया है उस कर्म के फल को नहीं कहते उस कर्म के फल को या उसके विषय में नहीं कहते तो देखो वही 400 सौ वही देखें चार सौ पर पूर्व पक्षी ने क्या कहा था नित्य है ना नित्य नित कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख भोग उन उन कर्मों का फल भोग हो जाएगा किन का दुख भोग किसका फल होगा ध्रिज का साफ कर्म का फल हो जाएगा तो अप्रासिक बात पक्षी ने कही दी हो गया अब देखो आगे अब ये जो है ना सिद्धांति पूर्व पक्षी से कहता है कि मीमांसकों के विचारधाराएं तो प्रचलित नहीं शंकर के समय हालांकि कुमारी भट्ट तो शंकर के समकालीन है ना तो बहुत ज्यादा लिखित सामग्री पहले की मौजूद नहीं है कुछ विचार धाराएं प्रचलित रहेंगे या शंकर के समकाल में ऐसा कुछ लेखन किया मीमांसकों ने ऐसा अब देखेंगे अथकर्थ अथी मन्यते भगवान अथ इति मन्यते भगवान यदि अथ भगवान थे यदि आप ऐसा मानते हैं यदि आप ऐसा मानते कैसा मानते हैं वो बीच में लिखा हुआ है पूर्व कृतम सर्वम दुर्तम प्रसूत फलम पूर्व में किया गया संपूर्ण पाप कर्म प्रसूत फल ही है पूर्व कृतम सर्वम दुर्तम पूर्व में किया गया संपूर्ण पाप कर्म फल देने आरंभ कर दिया है फल देना आरम्भ कर दिया है लग जाएगा क्या ये पूर्व में किया गया संपूर्ण पाप कर्म में फल देना आरंभ कर दिया है है ना अच्छा नही करेंगे जहाँ लिखा वही करेंगे अथकर्थ यदि भगवान मान्य थे ऐसा मानते हैं ऐसा आप मानते हैं तो फिर आगे तथा तथा करते तो ऐसा मानने से क्या होगा सुनिए फिर पूर्व पक्ष ऐसे पक्षी ऐसा मानता है कि पूर्व में किया गया सभी पाप कर्मों ने फल देना आरंभ कर दिया है तो सभी का पाप कर्मों ने फल देना आरंभ कर दिया है तो फिर ये जो है ना ये, जो, ये क्या है कि ये शीत और उष्ण से जो दुख हो रहा है वो भी किसका फल है पूर्व के जो, जो है पाप का ही फल होगा शीत उष्ण से होने वाला जो है वह दुख वही पाप का फल हो जाएगा और जो रोग से दुख होता है वो भी क्या होगा पाप का फल हो जाएगा जो आकस्मिक दुर्घटना दुख होता है वो भी क्या हो जाएगा पाप का फल हो जाएगा तो फिर ऐसा विशेष रूप से कहते बनेगा कि नित्य कर्म के अनुष्ठान नित्य कर्म के अनुष्ठान में परिश्रम रूप दुख नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख ये पूर्व के पाप का फल है इतना ही कहते बनेगा क्योंकि पाप का फल तो सभी प्रकार से दुख हो जाएंगे केवल नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुखी फल होगा क्या नहीं। तो वो जो मानता है पूर्वक ही कि इतना ही फल है वो कहना अनुचित हो जाएगा तथा तो जा यह है तो नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख ही फलम फलम से क्या लेंगे की वो पूर्व पूर्व कृतस्व दुर्त फलम किसका फल पूर्व कृतस् दुर्तस्थ फलम दुर तो नित्य कर्म के अनुष्ठान में, में होने वाला परिश्रम रूप दुख ही पूर्व में किये गए पाप का फल है प्रकार विशेषण देना अनुचित होता है या इस प्रकार विशेष रूप से कहना युक्ति ही ही होता है। ठीक है तो सब प्रकार के दुख उसके फल है तो केवल यही होगा क्या एवं लगाया है ना कि नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख ही पूर्व कृषि दुर्थ का फल है ऐसा विशेष रूप से कहना युक्ति रहित है अच्छा लग गया ये और आगे देखेंगे और दोस्त देते हैं पूर्व पक्षी पर कि आपके मतानुसार नित्य कर्म के विधान की अनर्थकता का प्रसंग होता है क्या नित्य कर्म के विधान की नित्य कर्मों के विधान की अनर्थकता का प्रसंग होता है कि नित्य कर्म का विधान करने वाले वाक्य अनर्थक हो जाएंगे क्यों क्यों अनर्थक हो जायेंगे क्योंकि पूर्व पक्षी के अनुसार नित्य कर्मो के द्वारा क्या होता है की पूर्व में किए गए पाप कर्मो का फल भोग जाता है क्योंकि नित्य कर्मों के करते समय जो दुख होता है वही yes. पूर्व में किए गए पाप कर्म का फल हो, जा हो जाएगा किसका फल हो जाएगा पूर्व में yes. ]right. किए गए पाप कर्म yes. का फल हो जाएगा तो फिर ही बताता है पूर्व में किए गए पाप कर्मों का फल तो भोग से ही क्षूर्ण हो जाएगा पूर्व में किए गए पाप कर्मों का फल किससे क्षीण होगा भोग से ही क्षूण्ण हो जाएगा तो उसके लिए नित्य कर्म का भी करना व्यर्थ होगा कि नहीं होगा पूर्व में किये गये पाप कर्मो का फल तो भोग से नष्ट हो जाएगा तो फिर नित्य कर्मों का विधान उसके लिए करना चाहिए हैं हाँ पूर्व में किए गए पाप कर्मों के फल भोग के लिए नित्य कर्म का विधान नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे ही तमाम प्रकार के फल भोग से क्षण हो जाएगा ठीक है पंक्ति तो लगाएंगे क्या नित्य कर्म विधि अनर्थक प्रसंग और पूर्व पक्षी के अनुसार नित्य कर्म के विधान की अनर्थकता का प्रसंग होता है क्योंकि क्यों अनर्थकता का प्रसंग होता बताता है तो कहा जाता है क्योंकि प्रसूत फलत से दुबित कर्मणा उपभोगे क्योंकि जिसने फल देना ऐसे पाप कर्म का उपभोग से ही छना है ऐसे पाप कर्म का उपभोग से ही छह संभव है एए? तो फिर इसको उसके छ के लिए नित्य कर्म करने की अनिवार्यता है क्या तो उसका विधान दर्द हो जाएगा किंचा और जो है न बता रहा है किंच मतलब और क्या और भी बता रहे सिद्धांति पूर्व पक्षी के मत में दोष बताया जा रहा है ऊपर था ना दूसरी पंक्ति नित्य कर्मानुष्ठान आया दुख लिखा है ना दूसरी पंक्ति में तो वही दुखम से यहाँ लेना है की नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुखी ये श्रुति में कहे गए नित्य कर्म का फल है श्रुति में कहे गए नित्य कर्म का फल है या तो शास्त्र में सुने गए नित्य कर्म का फल है चेत से यदि यदि नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दूसरे में कहे गए नित्य कर्म का फल है मतलब यदि है ना यदि ऐसा माने तो जो है ना दोष दिया जा रहा है, है ना यहाँ पित्त का अध्ययन कर लेना चेत लगाया तो अब ध्यान देंगे आप जैसे कि व्यायाम व्यक्ति करता है तो व्यायाम से होने वाला जो परिश्रम रूप दुख है वो किसका फल है व्यायाम का ही फल है, हैं? यदि व्यायाम से होने वाला परिश्रम रूप दुख व्यायाम से होने वाला परिश्रम रूप दुख किसका फल है व्यायाम का ही फल है वो किसी अन्य का फल है क्या उसी प्रकार नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख वो किसका फल मानना चाहिए नित्य कर्म के अनुष्ठान का ही फल मानना चाहिए जैसे की व्यायाम जैसे कि व्यायाम से होने वाला दुख व्यायाम का ही फल है वैसे ही नित्य कर्म के अनुष्ठान से होने वाला परिश्रम रूप दुख को नित्य कर्म का ही फल मानना चाहिए और वो पूर्व में किए गए पाप का फल ऐसा मानना चाहिए क्या है हाँ जैसे कोई व्यक्ति व्यायाम करता है कोई नहीं करता है तो जो व्यायाम से दुख होगा तो व्यायाम का ही फल हो गया ना उससे पहले के पाप का फल ऐसी कल्पना क्यों करना क्योंकि जहाँ पर दृष्ट फल संभव है वहाँ अदृष्ट की कल्पना नहीं की जाती है से थकावट हो रही है तो क्या व्यायाम का ही फल है तो यदि पूर्व क्या है कि नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला जो परिश्रम रूप दुख है उसे नित्य कर्म के अनुष्ठान का ही फल मान लो फिर पूर्व के पाप का फल मानना उचित है क्या तो यही है पंक्ति लगाइएगा क्या ये दुखम का नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख यदि शास्त्र में सुने गए नित्य कर्म का फल है तथा का अध्ययन करेंगे तो तो देखना व्यायामादिवत है ना तो व्यायामादि की तरह नित्य कर्म के अनुष्ठान तो व्यायामादि के, समा, के समान व्यायामादि के समान नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम से ही वह दुख दिखाई देता है तब से लेना है दुखम कौन सा दुख वही नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख, दुख है ना तो व्यायाम के समान नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम से ही वह दुख दिखाई देता है लग गया मतलब ऐसा सुन कि जिस प्रकार जिस प्रकार व्यायाम से होने वाला दुख व्यायाम का फल है उसी प्रकार नित्य कर्म के अनुष्ठान में परिश्रम से जो दुख दिखाई देता है वो नित्य कर्म के अनुष्ठान का ही फल होगा और तद अन्य से वह अन्य का फल है कौन हुआ नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख अन्य का फल है मतलब पूर्व कृत का फल है ऐसी कल्पना युक्ति रहित है लग गया यह कल्पना कैसी है हाँ, से वह दुख पूर्व कृष्ण दुरीत का भला है कल्पना अनुपत्ति इस कल्पना की सिद्धि नहीं होती है यह कल्पना अनुचित है लग गया अब देखेंगे ये जीवन आदि को निमित्त करके नित्य कर्मों का विधान किया जाता है या वह जीवे तम की जात है ना जब तक जी तब तक अग्नि वोट्रम करे और भी क्या है? सामर्थ को लेकर के है ना यदि क्या है कि शरीर अत्यधिक रुग्ण हो जाएगा लक्ष्मण तो हो जाएगा दृष्टि चली जाए तो सब असमर्थ हो जाए तो कर पाएगा तो जीवन को निमित्त मान करके विधान किया गया है और सामर्थ्य को निमित्त मान विधान किया गया है तभी अंध बधिर पंगु का जो वही कर्मों में अधिकार नहीं सामर्थ्य भी होना चाहिए लगाएंगे क्या नित्या नाम कर्म जीवन आदि निमित्ते विधाना तो नित्य कर्मो का जीवन आदि के निमित्त से विधान होने का या जीवन आदि के निमित्त और जीवन आदि को निमित्त मानकर कर नित्य कर्मो का विधान होने से तब गया और जीवन आदि को निमित्त मान कर के नित्य कर्मों का विधान होने से जीवन को निमित्त मान करके या अग्नि अग्निहोत्र होम द्विहार अग्निहोत्र होम कब तक करे जब तक जब तक जीवन रहे जब तक जीवन रहे तब तक अग्निवत होम करे अग्निहोत्र होम कब तक करे जब तक तो उसका निमित्त क्या हो गया अग्नि अग्निवतम का जैसे कि क्या है अग्नि है ना ज्योतिष स्वर्ग का यार। स्वर्ग की कामना वाला मनुष्य ज्योतिष करे तो ज्योतिष का निमित्त क्या हो गया स्वर्ग की और यहाँ पर जो है कर्मों का नित्य कर्मों का निमित्त क्या हो गया जीवन लग गया और नित्य कर्मो का जीवन आदि के निमित्त विधान होने से प्राय के समान प्राश्चित के समान पूर्व में किए गए पाप का फल नहीं हो सकता है लगाएंगे अच्छा ध्यान देंगे तो ऐसा भी पूर्व पक्षी मानता है कि जो नित्य कर्म है ना वो पूर्व में किए गए क्या है अच्छा ठीक है ध्यान देंगे जैसे प्राश्चित है ना तो प्रायश्चित पूर्व में किए गए पाप का फल है या पूर्व में किए गए पाप के फल की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित किया जाता है पूर्व में किए गए पाप के फल की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित किया जाता है और पूर्व में किए गए पाप का फल क्या होता है दुख है ना दुख है कोई समस्या नरक गमन ये सब क्या है पूर्व में किए गए पाप का फल है और पूर्व में किए गए पाप के फल की निवृत्ति के लिए क्या किया जाता है प्राश्चित तो प्रायश्चित पूर्व में किए गए पाप का फल है क्या to. तो जैसे प्रायश्चित पूर्व में किए गए पाप कर्म का फल नहीं है वैसे ही नित्य करूंगी पूर्व में किए गए पाप कर्म का फल okay. नहीं है पूर्व पक्षी के अनुसार तो नित्य करूंगी पूर्व में किए गए पाप कर्म का ही फल है है ना उसके अनुसार तो पंक्ति लगाएंगे कि प्रायश्चित के समान पूर्व में किए गए पाप का फल होना संभव नहीं है किसे नित्य कर्म हो अलग आएंगे और नित्य कर्म और जीवन आदि को निमित्त मान करके नित्य कर्मों का विधान होने से और जीवन आदि को निमित्त मान करके नित्य कर्मों का विधान होने से वे कौन नित्य कर्म प्रायश्चित के समान पूर्व में किए गए पाप का फल नहीं हो सकते प्रायश्चित के समान पूर्व में किए गए पाप का फल नहीं है पूर्व में किए गए पाप का फल प्राश्चित नहीं है जैसे देखना बहुत लोग पाप करते हैं तो प्रैश्चित सभी करते हैं अच्छा और पाप करने वाले क्या भोगते हैं इस जन्म में या जन्मांतर में क्या उनको मिलता है दुख, दुख मिलता है ना तो बताइए पूर्व में कि यह रे पाप का फल क्या हो गया दुख हो गया प्रैश्चित फल हुआ क्या पूर्व में किए गए पाप का फल क्या है दुख है और उस दुख की निवृत्ति के लिए प्रश्न किया जाता है पूर्व में किए गए पाप के फल जो दुख है उस दुख के निवारण के लिए प्रयासित किया जाता है प्रायस्तित पूर्व में किए गए पाप का फल नहीं है बताइए समझ में पाप का फल तो दुख ही है ना और उस उस फल के निवारण के लिए प्रयासित किया जाता है ये कैसे हैं वैसे ही जो नित्य कर्म है या पूर्व में किए गए पाप का फल नहीं है बल्कि पूर्व में किए गए पाप का फल जो दुख है उसकी निवृत्ति के लिए नित्य कर्म किए जाते हैं पूर्व में किए गए पाप का फल जो दुख है उसकी निवृत्ति के लिए क्या किए जाते हैं अब देखेंगे। जो प्राश्चित विहित है जिस पाप कर्म के निमित्त जिस पाप कर्म के निमित्त होने पर जो प्राश्चित विहित है तत् तस् पापस फलमना तत्कर्थ तत्तम वह प्राश्चित तस्प से फलमना उस पाप का फल नहीं है, नहीं है। तू कर पहले करेंगे तू यस तू जस्मिन पाप तू पाप करने यमित अब ऐसा समझेंगे आप जैसे कि व्यक्ति ने क्या है कि, कि किसी की वो क्या कर दिया किसी किसी को कष्ट पहुँचा दिया किसी वृक्ष को काट दिया हरे वृक्ष को काटना शास्त्र में मना किया गया है मालूम है न हाँ धर्मशास्त्र में तो पुराणों में ऐसा आता है यदि आपको लकड़ी की जरूरत है तो सूखे वृक्ष का प्रयोग कीजिए यदि सूखा वृक्ष नहीं है तो वन में आप जाइए और जो अभी वृक्ष है उसकी आप अर्चना कीजिए पूजा कीजिए विधिवत की और उससे प्रार्थना कीजिए कि हम आपका छेदन करना चाहते हैं अपने दरवाजा खिड़की बनाने के लिए और रात में वहाँ सो जाइए यदि आपको वो स्वप्न में कहे कि आप हमको काट लीजिए तो काटना नहीं तो नहीं काटना ये कहते हैं ऐसा बताया गया है नहीं तो नहीं काटना चाहिए वो स्वीकृति नहीं है तो मतलब यदि किसी ने कोई पाप कर दिया कोई पीपल का वृक्ष काट दिया ऐसा सिद्ध कर्म कर दिया तो उसके लिए क्या विधान किया जाएगा प्रायश्चित का है जैसे कि कहीं चंद्रायण किसी मतलब किसी वृक्ष काटने का प्रायश्चित मान लीजिए कहीं आ गया क्या चंद्रायण तो जो वृक्ष काटने रूप कर्म का प्लास्टिक जो चंद्रयान व्रत हो गया वो चांद्याण व्रत क्या वृक्ष काटने का, का फल हो गया क्या hmm. तो वही बता रहे हैं उनकी लग जाएगी कि जिस पाप कर्म के निमित्त होने पर या जिस पाप कर्म रूप निमित्त होने पर जो प्लास्टिक विधित है तत्व तो पापस् फलमना वह प्राश्चित उस पाप कर्म का फल नहीं है पापस् फलमना कर पाप कर्मणा फलमना है ना पाप कर्म का फल नहीं पाप कर्थ पाप कर्म तू कर्ण यशमिन के होगा अर्थ मतलब और यदि पूर्व पक्षी ऐसा माने तो क्या है यदि पाप पाप पाप कर्म रूप का, उस पाप रूप, उस पाप कर्म रूप का, रूप रूप निमित्त निमित्त का का उस उस जाए। ध्यान देना कि प्राश्चित करने में भी दुख कष्ट होता है ना प्राश्चित करने में भी दुख होता है इसलिए प्राश्चित रूप दुख कह दिया यदि उस पाप यदि उस पाप कर्म रूप निमित्त का प्रायश्चित रूप दुख फल माना जाए अभी तो बोला कि पाप का फल प्रायित नहीं है लेकिन यदि मान लिया जाए तो दुर्जन यदि माना जाए तो ऐसा कहते हैं अर्थ मतलब यदि उस पाप कर्म रूप निमित्त का प्रायश्चित रूप दुख फल माना जाए तो यहाँ तथा का ध्यान कर लेना तो जीवन आदि निमित्तम तो नित्य कर्म का जीवन आदि निमित्त होने पर भी जीवन निमित्त है ना तो नित्य कर्म का जीवन आदि निमित्त होने पर भी नित्य कर्म का निमित्त क्या हो गया जीवन और का हो गया? पाप? नित्य कर्म का हो गया जीवन और प्राश्चित क्या हो गया पाप तो फिर दोनों नैमित्तिक हो गया इस दृष्टि से अपंक्ति लगाना तो पाप तो नित्य कर्म नित्य कर्म का जीवन आदि निमित्त होने पर भी नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख परिश्रम रूप है? दुख है। ये जीवन आदि निमित्त का ही फल होगा जीवन आदि निमित्त का ही फल होगा थोड़ा सा शब्दों पर जान लो प्रश्चित रूप दुख को तो किसका फल माना जाए पाप कर्म का वैसे पाप प्रायश्चित क्यों किया जाता है कब किया जाता है पाप कर्म के होने पर प्राश्चित किया जाता है प्रैश्चित कब किया जाता है पाप कर्म के होने आरोप तो प्रैश्चित का निमित्त क्या है पाप कर्म दुख नहीं प्रायश्चित कब किया जाता है पाप कर्म के होने पर तो प्रायित रूप दुख का निमित्त क्या हो गया पाप कर्म तो यदि वो निमित्त का फल माना जाए यदि प्रायश्चित रूप दुख उस पाप कर्म रूप निमित्त का फल माना जाए तो जीवन आदि को निमित्त मान करके क्या किया जाता है नित्य कर्म क्या किया जाता है नित्य कर्म तो नित्य कर्म के अनुष्ठान या नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख वो किसका फल माना जाएगा फिर जीवन आदि निमित्त का जैसे निमित्त का पाप निमित्त का फल माना जा रहा है तो यहाँ भी जीवन आदि निमित्त का ही फल माना जाएगा? किसका फल माना जाएगा? जीवन आदि निमित्त का फल माना जायेगा बात समझ में तो फिर वो जो है उसका फल माना जायेगा पूर्व के दूरित का फल माना जा सकता है वही बता रहे हैं कथा का अध्ययन करेंगे तो नित्य कर्म का जीवन आदि निमित्त होने पर भी नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख तत्कर् करेंगे तत्व कर्म अनुष्ठान दुखम आया दुख तत्क पहले कर लेंगे तो नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख फल परिश्रम रूप दुख है? फल जीवन आदि निमित्त का ही होगा किसका होगा जीवन आदि निमित्त का ही होगा लग गया तो ऐसा ध्यान नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख जीवन आदि निमित्त का ही फल होगा किसका फल होगा जीवन आदि निमित्त का क्या फल होगा नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख जीवन आदि निमित्त का ही फल होगा पूर्व दृत्य का फल हो सकता है यदि उसको निमित्त का फल मानेंगे तो यहाँ भी निमित्त का फल मानना पड़ेगा वहाँ पाप कर्म निमित्त है यहाँ जीवन आदि निमित्त है फल होगा या फल प्राप्त होगा तो सज्जे ना क्यों ऐसा क्यों कहा तो कहते हैं क्योंकि नित्य कर्म और प्राश्चित कर्म में नैमित्तिक्व की समानता है क्योंकि ध्यान देना दोनों किसी को निमित्त मानकर किए जा रहे हैं ना पूर्व पक्षी के अनुसार देखना जीवन आदि को निमित्त मानकर क्या किया जा रहा है नित्य कर्म में तो इस दृष्टि से नित्य कर्म नैमित्तिक हो गया और पाप कर्म को निमित्त मान प्राश्चित कर्म किया जाता है तो प्राश्चित कर्म में क्या हो गया नैमित्तिक हो गया तो नैमित्तिक समानता दोनों में है तो क्या होगा इसलिए क्या है कि वहां भी जीवन आदि निमित्त का ही फल हो जाएगा पूर्व कृत फल नहीं होगा तो पूर्व कृत फल जो नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम दुख को माना जाता है वो उचित नहीं लग गया किंच मतलब अन्य अन्य दोष और दिया जा रहा है दोष सिद्धांति दे रहा है ना पूर्व पक्षी के मत में ध्यान देंगे नित्य अग्नि हो तो काम अग्नि होता नित्य से कामश अग्नि होता दे अग्नि ओत्र अग्निहोत्र में दोनों प्रकार का है नित्य भी है और काम भी है संध्योपासन तो नित्य ही है काम भी नहीं है अग्नि ओत्र दोनों प्रकार का है दोनों के विधायक वाक्य प्रसाद प्रसाद है यावज जीवे अग्निहोत्र कैसे अग्निहोत्र है नित्य कैसा है आ रहा संध्या नित्य कर्म है उसका विधायक वाक्य है और यावज जीवित अग्निहोत्रात या नित्य अग्निहोत्र का विधायक वाक्य है और देखेंगे अग्नि जो कामा अग्नि अग्नि अग्निहोत्र काग्निहोत्र तो करना का ही है और काम अग्निहोत्र कामना के होने पर करना है तो नित्य अग्नि अग्निहोत्र कर में दोनों प्रकार का हो गया अब ये ध्यान देंगे तो दोनों प्रकार के अग्निहोत्र कर दोनों प्रकार के अग्नि करने के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख तो समान है हैं? दोनों के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख तो समान है अच्छा बात समझ आ रही है तो ध्यान देना कि तो जब समान है तो नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख को पूर्व पक्षी क्या कहता है पूर्व के दुरित फल नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख किसका फल है पूर्वकृत दुरित का फल है और काम में जो अग्नि अग्निहोत्र है ना तो काम में कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम तो जब क्या है कि दोनों में समान तो ही क्या है? का फल मानना चाहिए वो नहीं मानता भी एक कमी हो गई समान युक्ति से ऐसा कहा जाता है लगाएंगे किंचा अन्य और अन्य क्या अन्य दोष क्या है तो बताते हैं नित्य और काम अग्निहोत्र आदि की नित्य और काम अग्निहोत्रादि में ऐसा लगा लेना नित्य और काम अग्निरादि परिश्रम रूप दुख की समानता अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख की समानता होने से समानता होने से, है? समानता होने से नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख ही पूर्व कृत दुरीत का फल है ऐसा ही कहा था ना पूर्व पक्षी ने तू कामया अनुष्ठान तू कामुषाना या दुखम ना ना पहले लिखा है ना किंतु काम्य कर्म के अनुष्ठान से होने वाला परिश्रम रूप दुख ना करते पूर्व कृत से फलम ना ना कर पूर्व कृत दुरित फलम ना ये काम्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख ये पूर्वकृत दुरित का फल नहीं है ऐसा ही पूर्व पक्षी मानता है ना पूर्व पक्षी ऐसा ही मानता है ना ऐसा ऐसा मानने में ऐसा मानने में में भेद सिद्ध नहीं होता है ऐसा स्वीकार करने में कोई भेद सिद्ध नहीं होता है बात आई समझ क्यों अच्छा में क्योंकि या ऐसा मानने में कोई विशेष हेतु सिद्ध नहीं होता इसी कर्थ इसलिए तदपि पूर्व किस दूरी फल सज तदपि से क्या लेना यहाँ पर की काम में काम में काम कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख काम कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप तत्ना काम्य अनुष्ठान आया दुख काम कर्म के अनुष्ठान में होने वाला रूप पूर्व में किए गए पाप का फल कहा जाएगा प्राप्त होगा है ना प्रसा लग गया अब देखेंगे तो क्या अभी बताया कि काम्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख भी पूर्वकृत दुरीत का फल माना जाएगा, तो आगे देखेंगे तथा तथा शती। तथा सती, सती, सती कर तो वही होगा। काम में कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख को भी दुरित का फल होने पर यह तथा सती गर्थ होगा क्या काम में कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख भी दुरित का फल होने पर अब ध्यान देंगे तो जब ऐसा यदि सिद्ध हो गया तो नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख ही पूर्वकृत दुरित का फल है ऐसा माना जा सकता है तो वही बता रहेगा मतलब जब ये सिद्ध हो गया की काम कर्म के अनुष्ठान से होने वाला परिश्रम रूप दुख भी पूर्वकृत दुरित का फल है तो ये कहते बनेगा कि नित्य कर्म के अनुष्ठान से होने वाला परिश्रम रूप दुख ही पूर्वकृत दुरित का फल एक आ जा सकता है तो इसी बात को भस्त बता रहे हैं आगे जो का वही है अब देखेंगे तथा चती नित्य तथा सती और वैसा होने पर मतलब काम करने के नुकसान अनुसार सुने जाने से नित्य कर्मो का फल नहीं सुना जाता है फल किसका सुना जाता है काम कर्मो का आ रहा संज्ञा मुकाशहित है ना यहाँ कोई फल नहीं सुना गया नित्य कर्मो का फल न सुने जाने से क्या तद विधान अन्यथा रुक सकते और नित्य कर्मों के विधान की अन्य प्रकार से सिद्धि न होने से नित्य कर्मों के विधान की अन्य प्रकार से सिद्धि न होने से नित्य अनुष्ठान आयाम नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख पूर्व में किए गए दुरित का फल है कि ऐसी अर्थापत्ति इस प्रकार अर्थापत्ति से कल्पना इस प्रकार अर्थापत्ति से की गई कल्पना असिद्ध हो जाती है सुनो तीनों एवं देवदत्ता दीवाना भूमते या देवदत्त मोटा है स्थूल है दिन में नहीं खाता है तो ध्यान देना रात्रि भोजन के कल्पना रात्रि भोजन की कल्पना के बिना रात्रि भोजन की कल्पना के बिना दिन में न खाने वाले देवदत्त का पीनत्व सिद्ध होता है रात्रि भोजन की कल्पना के बिना दिन में न खाने वाले देवदत्त का पीनत्व सिद्ध इसलिए किसकी कल्पना करते हैं तो उसी प्रकार ध्यान देना ये पूर्व पक्षी के अनुसार कि यदि नित्य कर्म के पूर्व पक्षी के अनुसार क्या है यहाँ पर कि नित्य कर्मों का कोई फल सुना नहीं गया ये बात ठीक है ना तो यदि पूर्व में किए गए का फल नित्य कर्मों को ना माना जाए एक नित्य कर्मों का फल नहीं सुना जाता है और नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख होता है कि नहीं होता है नहीं? तो कहते है कि इसको ही नित्य कर्मों का फल मान लेना चाहिए इसको नित्य कर्मों का फल क्यों यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो इसका कोई फल ही नहीं सिद्ध होगा किसका मतलब नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला जो परिश्रम रूप दुख होता है उसको ही नित्य कर्म का फल मानना चाहिए क्यों यदि ऐसा नहीं माने तो और कोई फल सिद्ध इसलिए उसको फल मानना चाहिए ठीक है जिसका अन्य फल सुना नहीं गया है उसका परिश्रम रूप दुख ही फल मान लेना चाहिए ये ये कहना चाहते हैं ये कैसे सिद्ध हुआ अर्थापत्ति से जैसे अर्थापत्ति से रात्रि भोजन की कल्पना की गयी पंक्ति लगाएंगे नित्या नाम फलानाथ नित्य कर्मो का फल न सुने जाने से क्या तद विधान अन्युपत्य और नित्य कर्म के विधान की अन्य प्रकार से सिद्धि न होने के कारण कहते उनका फिर उनका विधान ही व्यर्थ हो जाएगा कोई फल नहीं होगा कोई फल नहीं होगा तो उनका विधान व्यर्थ हो जाएगा तो यही फल मान लेना चाहिए क्या तद विधान अन्यथा अनुपत्य और नित्य कर्मो के विधान की अन्य प्रकार से सिद्धि न होने ऐसी नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख ये पूर्व में किए गए पाप का फल है ऐसी अर्थापत्ति से होने वाली कल्पना असिद्ध हो जाती है कैसी हो जाती है वो hmm. क्यों क्योंकि काम कर्म के अनुष्ठान से होने वाला दुख भी तो दुरी हो गया, तो केवल इसको मान सकते हैं क्या? अच्छा। अब ध्यान देना एवं विधान अन्य अनुपत्ति इस प्रकार नित्य कर्मो के विधान की अन्य प्रकार से सिद्धि न होने के कारण इस प्रकार नित्य कर्मों के विधान की अन्य प्रकार से सिद्धि न होने के कारण अनुष्ठान में होने वाले नित्य कर्मों के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख से अतिरिक्त फल का अनुमान करते हैं अनुमाना पंचमी है ना मतलब पूर्व पक्षी की बात को काटने के लिए कहते हैं कि आपका मत ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार नित्य कर्मों के विधान की अन्य प्रकार से सिद्धि न होने के कारण नित्या नाम लिखा है ना नित्य कर्मो का किसका फल नित्य कर्मो का अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख से अतिरिक्त का अनुमान करते हैं किसका फल नित्य कर्मों का ऐसा अच्छा नित्य कर्मों के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख से अतिरिक्त फल का अनुमान करते हैं किसका फल होगा वो नित्य कर्मों का अनुमान नित्याणी कर्माणी क्या लिखा अनुष्ठानस अनुष्ठायास दुख व्यतिरिक्तफलायास दुख, फलानी। आयास दुख फलानी। का, काम में काम्यकर्मवत लिखा आपने नित्यान कर्माणी अनुष्ठानस दुख व्यतिरिक्त फलानी तत्व काम वर्वता वीमान मानस वहाँ पक्ष क्या है नित्यानिक क्या है और सात होगा अनुष्ठान आयास दुख व्यतिरिक्त तो. हम्म और अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम से अतिरिक्त फल नित्य कर्मो में क्या सिद्ध किया जा रहा है अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख से अतिरिक्त फल हेतु क्या है और दृष्टान्त क्या है काम देखना काम करू में बीतत्व तो हेतु है कि नहीं है तो फिर क्या जब वित्व हेतु काम करू में है तो काम करूं में देखना साध्य है अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख से अतिरिक्त फल काम का है कि नहीं है तो दृष्टान्त में हेतु साध रह गया और पक्ष में भी तत्व हेतु रहता नित्य कर्म विहित है कभी तो तत्व रहता है उसमें साध्य की अनुमति हो जाएगी साध्य का अनुमान हो जाएगा इसका अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप रूप से अतृत्त फल का अनुमान हो जाएगा उसका अतृत्त फल से जो जाएगा ऐसा चलेंगे नित्यान कर्मो का यहाँ अनुमान शब्द अनुमिति में है। आगे देखेंगे क्या विरोधात् और ऐसा मानने में विरोध और विरोध होता है पंचमी है ना और विरोध होने के कारण भी पूर्व पक्षी का कहना उचित नहीं है कैसे विरोध होता है देखना या इधमचते और या विरुद्ध वचन कहा जाता है किसके द्वारा पूर्व पक्षी के द्वारा तो कैसा विरुद्ध वचन कहा जाता है भाष्यकार उसको स्पष्ट करते हैं पूर्व पक्षी ने विरुद्ध वचन पहले कहे हैं उनको भाष्यकार भगवान स्पष्ट करते हैं या नित्य कर्माणी अनुष्ठी नित्य कर्मो का अनुष्ठान करने पर अन्य कर्मो का फल भोगा जाता है अन्य कर्म कौन पूर्व में भी अगर दुवित कर्मे नित्य कर्म का नित्य कर्म का अनुष्ठान करने पर अन्य कर्म का फल भोगा जाता है क्या भोगा जाता है अन्य कर्म का फल भोगा किसका नुकसान करने पर और क्या भोगा जाता है पूर्व में भी अग्न कर्म का फल भोगा जाता है तब तो, तो इससे पर यह मान लेना चाहिए नित्य कर्म का फल है नित्य कर्म का फल है कि अन्य नित्य कर्म का फल क्या हो जाएगा जो अन्य कर्म का भोग है ना अन्य कर्म के फल का भोग है अन्य कर्म के फल का वहीं नित्य कर्म का फल हो गया फिर तो बताइ समझ में क्या की जो अन्य कर्म के फल का भोग है वही क्या हो गया नित्य कर्म का फल हो गया तो फिर ऐसा कहते बनेगा कि नित्य कर्म का कोई फल नहीं है अब लगाना है ना विरुद्ध विरुद्ध या कहा जाता है कि नित्य कर्म का अनुष्ठान करने पर अन्य कर्म, कर्म, कर्म का फल भोगा जाता है ऐसा स्वीकार करने पर विरुद्ध वचन कैसे कहा जाता है उसका स्पष्टीकरण है कि नित्य कर्म का अनुष्ठान करने पर अन्य कर्म का फल भोगा जाता है ऐसा स्वीकार करने पर स्वयभ भोगा हुआ उपभोगी कौन अन्य कर्म के फल का उपभोग अन्य कर्म के फल का भोग स्वय भोग नित्य कर्म के फल का नहीं अन्य कर्म के फल का भोग भोगा उभोगा क्या हुआ अन्य कर्म के फल का अन्य कर्म के उभोगा अन्य कर्म के फल का भोग ही नित्य कर्म का फल होता है नित्य कर्म का फल इसलिए चाहती और इस प्रकार और इस प्रकार नित्य कर्म के फल का अभाव है यह ध्रुद वचन कहा जाता है बात समझ में कि जब वही अन्य कर्म के फल का भोग ही नित्य कर्म का फल हो गया तो फिर नित्य कर्म का कोई फल नहीं है यह कहने पर विरोध हुआ कि नहीं हुआ विरुद्ध कैसे हुआ लग गया हाँ इसी विरुद्ध या विरुद्ध वचन कहा जाता है और देखेंगे अब भी किंचा देंगे जैसे क्या कहते हैं कि नित्य अग्नि नित्य कर्मों का कोई फल नहीं है पूर्व पक्षी मानता है ना तो ये भी उचित नहीं है इसको सिद्धांति इस प्रकार समझा रहा है वो क्या मानता है पूर्व पक्षी नित्य कर्मों के अनुष्ठान से क्या होता है पूर्व में किए गए पाप कर्म का फल भोग जाता है तो कहते हैं फिर तो काम कर्म के अनुष्ठान से भी क्या है पूर्व में किए गए पाप कर्म का फल भोग जाता है ये मान लेना चाहिए तो काम कर्म का भी फल नहीं मिलेगा जैसे नित्य कर्म के अनुष्ठान से पूर्व में किए गए पाप कर्म का फल भोग जाता है जो नित्य कर्म का कोई अतिरिक्त फल है तो ये मान लेना चाहिए की काम कर्म के अनुष्ठान से भी पूर्व में किए गए पाप का फल भोगा जाता है उसका भी फल नहीं मिलेगा क्योंकि जो, जो नित्य अग्निहोत्र काम अग्निहोत्र व्यक्ति दोनों प्रकार की अग्निहोत्र करता है उसको कोई अधिक समस्या नहीं है दधना जो होती फैसला जो होती है इस प्रकार जो है अग्निहोत्र का विधान किया जाता है तो नित्य अग्निहोत्र करना है थोड़ा सा और आवृत्ति कर दिया तो काम में हो गया वही पर अलग से कोई परिस नहीं है नित्य तो करना ही है कुछ आवृत्ति कर दी तो क्या हो गया काम हो गया ददने का जो याद है ना ये भी काम अग्निहोत्र का विधायक वाक्य है रविंद्री के सामर्थ्य आने वाला व्यक्ति दधी अग्निहोत्र करे तो क्या मतलब है कि दोनों में परिश्रम तो समान है ना नित्य और कामी होते में परिश्रम क्या है तो जैसे नित्य कर्म नित्य कर्मों के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख से क्या होता है पहले वाले पाप कर्म का फल भोगा जाता है तो काम कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख से भी क्या होगा पूर्व पाप तो फल भोगा जाएगा अलग से कोई फल होगा ये जो है बता रहे हैं ऐसा मानना चाहिए किंस और क्या तो बताते हैं काम ओत्रादी लग्निदि का काम अग्निदी अनुष्ठीमान होने पर या काम ओत्रादी का अनुष्ठान करने पर नित्य ओत्रादी भी आवृत्ति से ही अनुष्ठित हो जाते हैं अनुष्ठित हो जाते हैं या नित्य अग्नि ओत्रादी का भी अनुष्ठान हो जाता है संतरण करते आवृत्ति से कुछ आवृत्ति और कर दो पहले नित्य किया कुछ आवृत्ति और कर दो क्या हो गया काम्य हो गया लग गया कि नित्य अग्निहोत्री नहीं काम अग्नि होतादि का अनुष्ठान करने पर नित्यम अग्निदी अपनी नित्य अग्निदिवृत्ति से ही अनु, अनुष्ठित हो जाते हैं नित्य से ही अनुष्ठान इसलिए इसलिए नित्य इसलिए उसके अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख से ही मतलब काम अग्निहोत्र के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख से ही तद आया क्या करेंगे परिश्रम रूप दुख से ही काम लग्निदी का फल हो हो जाएगा। पता इस छीन हो जाएगा पता है क्योंकि क्योंकि करते हैं इसको लिख लो आयास दुख तंत्र काम फल से आयास आयास दुख तंत्र काम में फलस् क्या लिखा आयास दुख तंत्र काम में फलस्त क्योंकि काम में फल काम में फलकार में कर्म का फल क्योंकि काम में कर्म का फल अनु क्योंकि काम में कर्म का फल परिश्रम रूप दुख के अधीन है यहाँ तंत्र कार के अधीन है ना तंत्र का क्या चाहिए अधीन क्योंकि काम में कर्म का फल परिश्रम से होने वाले दुख के अधीन है आया या परिश्रम रूप दुख, दुख की परिश्रम से ही तो फल मिलेगा तो क्या है कि वो फिर उसके दुख से छीण भी हो जाएगा लग जाएगा लग करने का फल से होने दुख की अधिन है इसलिए उससे छीण हो जाएगा अर्थ मतलब यदि ऐसा माने अर्थ यहाँ पर ऐसा है मतलब यदि ऐसा माने क्या की काम यग्नि ओत्रादी का फल कामयरादि का फल स्वर्गा अन्न ही है अर्थ मतलब यदि ऐसा माने कि काम अग्निहोत्रादि का फल नित अग्निरादी के फल से अन्य स्वर्ग ही है किससे अन्य नित अग्निरादी के फल से अन्य हाँ क्या है स्वर्ग ही है अथ मतलब यदि ऐसा माने कि काम काम्यग्नि ओत्रादि का फल स्वर्ग आदि नित अग्निरादी के नित्य ओत्र के फल से अन्य ही है लगया? फल क्या है कामयाग्निहोत्र का और वो किससे अन्य नित अग्निहोत्र के फल से अन्य है तो तथा का ध्यान करना तो कहते हैं फल कब अन्न होगा जब कर जब क्या है कि प्रयास से हो फल कब होगा जब प्रयास तो तब उसके अनुष्ठान से तो उसके अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख भी भिन्न प्राप्त होगा यदि फल भिन्न है तो क्या है की परिश्रम भी भिन्न होगा तो उसके अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख भी भिन्न प्राप्त होगा क्या तर्जनास्थी और वैसा है क्या दोनों के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख भिन्न है क्या क्या तर्जनास्थी और वह नहीं है क्योंकि वैसा, ना? क्यों वैसा मानने पर प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध है है ना? क्या तर्जनास्थी और वह नहीं है क्योंकि वैसा मानने पर प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध है इसको स्पष्ट करते ही करते क्योंकि क्यूँकी काम कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम दुख से क्यूँकी काम कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम दुख से केवल नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख भिन्न नहीं है करते करते पर भिन्नम ही क्योंकि काम कर्म के अनुष्ठान में होने वाले परिश्रम रूप दुख से केवल नित्य कर्म के अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम रूप दुख भिन्न नहीं होता है भिन्न क्या जो भिन्न नहीं तो फल भी भिन्न नहीं होगा तो जैसे क्या है की तो फिर काम अग्निवराधि का फल भी क्या है की दुख से ही क्षूर्ण हो जाएगा जैसे नित्य अग्नि का फल दुख से क्षूर्ण हो जाता है <णत्ति> <णत्ति> <खेगे> यही है न अच्छा जी ओम पूर्णमदा पूर्णम पूर्णा पूर्णम रचते पूर्णस्य पूर्णमा पूर्णमे वाच्य शास्त्र है